संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व नारद जी का धित्राष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना ऐसम जी कहते हैं जन्मेजय तदंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद पर्वत महातपस्वी देवल शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अनान्य सिद्ध महर्षि वहां पर आए परम धार्मिक राजा श्री सतयुग उनके साथ पधारे थे कुंती देवी ने उन सब का विधिवत स्वागत सत्कार किया और भी की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यो कहना प्रारंभ किया राजन राजर्षि सत्योग के पितामा महाराज सहस्र चित देश के राजा थे वे बड़े श्री सम्पन्न थे और किसी से भी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 राजा प्रसद्र इंद्र के समान पराक्रमी थे उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्ग लोग को प्राप्त किया था मानधाता के पुत्र राजा ने भी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परमधार्मिक राजा हैलोमा ने भी इसी तपोवन में तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था तुम भी इस तपोवन में आकर तपस्या कर रहे हो अथा महर्षि व्यास जी की कृपा से तुम्हारे भी परम दुर्लभ एवं उत्तम गति प्राप्त होगी तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर गांधारी के साथ उपरयुक्त महात्माओं की ही गति को प्राप्त करोगे राजा पांडु स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे तुम्हारी और गांधारी की सेवा करने से तुम्हारी यशस्विनी वधु कुंती भी अपने पति के लोक में पहुंच जाएगी यह युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप है अतः है इसकी में तनिक भी संदेह नहीं है। करेंगे और संजय उन्ही का चिंतन करने के कारण यहाँ से सीधे स्वर्ग को जाएंगे यह सुनकर महात्मा राजा धित्राष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की तदनंतर समस्त ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया इसके बाद राजा श्री सतयूप ने नारद जी से कहा भगवान आपकी बातें सुनकर यहाँ बैठे हुए सब लोगों की कुरराज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या विषयक श्रद्धा बहुत बढ़ गई है इस समय मैं राजा धृतराष्ट्र के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं आप संपूर्ण वृत्तांतों को ठीक ठीक जानते हैं मनुष्यों को जो तरह तरह की गति प्राप्त होती है उसे आप अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं आपने अनेकों राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति का वर्णन किया किंतु यह नहीं बतलाया कि राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे इन्हें कब और किस लोक की प्राप्ति होगी इस बात को मैं सुनना चाहता हूँ अतः आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें सतयोग के इस प्रकार प्रश्न करने पर दिव्य दृष्टि सम्पन्न महात देवर नारद ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही मैं एक बार घूमता फिरता इंद्रलोक में, के में ही बात चल रही थी उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने यह सुना था कि अभी राजा धित्राष्ट्र की आयु तीन वर्ष बाकी है उसके समाप्त होने पर यह गांधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहां राजराज कुबेर से सम्मानित होकर विमान के द्वारा देव गंधर्व तथा राक्षसों के लोगों में शिक्षा अनुसार विचरते रहेंगे तपस्या के द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो जाएगा यह देवताओं का गुप्त विचार है परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं तथा आपके सामने इस रहस्य को प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है देवर्षि की ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा अपनी से को संतुष्ट करके सिद्ध का विभिन्न स्थानों को चले गए इधर पांडव लोग धित्राष्ट्र के वन में चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे उन्हें माता के विछोह का भी कष्ट सता रहा था पुर्वासी मनुष्य भी के लिए निरंतर शोक मग्न रहते थे ब्राह्मण लोग सदा राजा धित्राष्ट्र के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते थे। आए, हमारे बूढ़े महाराज निर्जन वन में कैसे रहते होंगे? महाभागा गांधारी तथा तो कुंती भी किस तरह दिन बिताती होंगी पांडवों के शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी उन्हें अपनी बूढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके वृद्ध पिता धृतराष्ट्र महाभागा गांधारी देवी तथा परम बुद्धिमान की विशेष याद आने से उनका मन न न में लगता था स्त्रियों में वेदाध्ययन में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण वे तनिक भी शांति नहीं पाते थे शोक ने मानो उनके हृदय में घर बना लिया था किसी भी वस्तु को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे कोई आकर वार्तालाप करता तो भी वे उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे मानो उनकी सुध बुध खो गई हो एक दिन अपनी माता की याद करके वे परस्पर कहने लगे हाय मेरी माँ कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है वे उन दोनों बूढ़ों को कैसे निभाती होगी शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा थेत्राष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रहते होंगे जिनके बांधो मारे गए हैं वे महाभागा गांधारी देवी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 मेरी तो बहुत दिनों से वहां चलने की इच्छा थी पर आपके संकोच कह नहीं पाता था सौभाग्य से वह अवसर अपने आप उपस्थित हो गया माता कुंती तपस्या में लगी होंगी उनके सिर के बाल जटा के रूप में परिणित हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और काश के आसनों पर शयन करने के कारण छत विक्षत हो गया होगा उनका दर्शन पाकर मैं अपना अह्य समझूंगा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 द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने समस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सुसज्जित सेना के कुछ करने की तैयारी करो मैं वनवासी महाराज धित्राष्ट्र का दर्शन करने के लिए चलूंगा उसके बाद उन्होंने रणवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी तुम सब लोग भांति भांत के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो आवश्यक सामानों से लदे हुए छकड़े बाजार दुकाने खजाना कारीगर और कोषाध्यक्ष ये सब कुरुक्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो जाए नगर वासियों में से भी जो कोई महाराज का दर्शन करना चाहते हो उसे बेरोक टोक सुविधापूर्वक और सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए पाकशाला के अध्यक्ष और रसोई भोजन बनाने के सब सामानों तथा भाती भाती के भक्त भोज्य पदार्थों की छकड़ो पर लाद चले नगर में घोषणा करा दिया जाए की कल सवेरे यात्रा की जाएगी